भद्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम क्षेजरांगे यदायुः व्यसेमदु शा शांति शाति हरी ओम तत्सत तत्वर के त्रिदिवसीय मुंडक उपनिषद मनन शिविर का आज अंतिम दिवस तृतीय मुंडक मैं चलाइए प्रथम अध्याय बहुत ही सुंदर श्लोक एक रूपक के माध्यम से उपनिषद के ऋषि समझाने का प्रयास कर रहे हैं परमात्मा और जीवात्मा तत्व को द्वा सुपर्ण सजूजा सखाया सामनम वृक्ष परिशस्व जाते तयोर्य पिपलम स्वादवन्य अभिचाकशीति सुपर्ण अर्थात बहुत सुंदर सुंदर पंख युक्त सयुजा मित्र सब समय सदा सर्वदा साथ साथ रहने वाले सखाया एक साथी, विचरण करने वाले सामानम वृक्षम परिशस्व जाते समान अर्थात एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं कल्पना करवा रहे हैं तयो अन्य पिप्पलम अन्य अर्थात एक तय अर्थात उन दोनों में से एक पक्षी पिपलम स्वाद फलों का स्वादन फल खा रहे हैं अशनन अन्य अभिचाकशीति जबकि दूसरा वाला चिड़िया बिना खाए वे साक्षीवत देख रहा है शब्दार्थ बहुत आसान है एक वृक्ष है एक वृक्ष में दो चिड़िए चिड़ियों के विशेषण दिया जा रहा है चार बहुत सुंदर देखने में एकदम एक बहुत मित्रता है दोनों में सादृश्य है पार्थक्य क्या है उसमें से एक चिड़िया चंचल प्रकृति का है इस डाल से उस डाल उस डाल से उस डाल फ्रुत फ्रुत फ्रुत फ्रुत फ्रुत फ्रुत करके उड़ता जा रहा है और रसस्वादन करता जा रहा है फल जबकि दूसरा चिड़िया शांत बस एक जगह बैठे साक्षीवत देख रहा है दूसरे अपने सखा को देख रहा है ये दोनों चिड़िया एक है जीवात्मा एक है परमात्मा हम आप आप आप, आप, आप सब एक एक जीवात्मा है यहां पर एक कल्पना करिए एक बहुत बड़ा शीशा है आईना है मिरर उसमें भी आप अपने आप को एक ही देख रहे हैं वो आईना टूट गया हजार टुकड़े हो गए उस शीशे का हर एक छोटे छोटे छोटे छोटे टुकड़ों से भी हम अपने आप को देख पा रहे हैं या फिर एक और दृष्टांत ले, ले एक बल्ब है ये बल्ब इसमें अगर यहां पर एक चल्ली टाइप का रख दें और इसको अंधेरे कमरे में ऊपर की तरफ फोकस कर दें तो छोटे, छोटे छोटे छोटे छोटे गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल गोल बहुत सारे रोशनी के रिफ्रेक्शन हमको दिखेगा तो मानो कि एक ये परमात्मा है परमात्मा का एक माया के आवरण में आते हुए अज्ञान के माध्यम से हजारों में ये विभाजित हो गया एक एक जीवात्मा के रूप में मूलतः जीवात्मा और परमात्मा में कुछ भी पार्थक्य नहीं है हम अपने स्वरूप से विच्छिन्न होकर अपने स्वभाव को भूलकर, स्वरूपतः मैं कौन हूँ अपने देवत्व शक्ति को विस्मृत होकर मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं एक जीव हूँ मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये कष्ट है मुझमे ये दुख है मुझमें ये सीमित अवस्थाएं हैं मुझ में और समस्त प्रकार के कर्म करता जा रहा हूं और कर्म का फल मैं भक्षण करता जा रहा हूं कभी सुखी कभी दुखी कभी रो रहा हूं कभी हंस रहा हूं क्यों विभिन्न प्रकार के कर्म के फल का रस स्वादन करते करते ये प्रतिक्रियाशील मैं होता जा रहा हूं जबकि परमात्मा रूपी चिड़िया शास्त्र कह रही है की न तेज हो न तमह तम सदा स्थित में गंभीर परमात्मा में तेज नहीं तम नहीं रजोगुण तमोगुण का भई प्रकाश नहीं सुखी नहीं दुखी नहीं अपने स्वस्वरूप में विभोर है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी अभिज्ञता उनका दर्शन इस बार वेद वेदांगों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई दक्षिणेश्वर में एक दिन पंचवटी में ध्यान अवस्था में वो देख रहे हैं ठाकुर देख रहे हैं पंचवटी के एक पेड़ में ये एकदम यही चीज दो चिड़िए आसपास बैठे हैं। बहुत सुंदर दो चिड़िए एक चिड़िया चुपचाप गंभीर दूसरा चिड़िया फ्रूत फ्रूत फ्रूत फ्रूत करके तीता फल कभी खा रहा है कभी खट्टा फल खा रहा है कभी बहुत कड़ा फल उसके हाथ में आ गया उसके चोच में चोट लग गई वो बीच बीच में दूसरे चिड़िया के पास आकर ये जीवात्मा कभी कभी परमात्मा के पास चला रहा है और बार बार करते करते बहुत देर बाद ये पहला वाला चिड़िया परमात्मा रूपी चिड़िया मुंह को खोलता है और ये जीवात्मा उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर जाता दोनों एक हो गए यहाँ तक शास्त्र ने नहीं कही उपनिषद के ऋषि ने अंगिरस ने अंग ने ये नहीं कही अपने शिष्य को मगर इसके बाद क्या होने वाला अर्थात आत्मा परमात्मा से ही आया है और फिर अपने स्वस्व रूप में ही विलीन हो जाता है तो स्वस्व रूप में विलीन होने की प्रक्रिया यही मोक्ष हो गई, यही मुक्ति हो गई, और किस भाती विलीन होवे यही साधन है इसी के बारे में आगे हम चर्चा का विषय बनाएंगे दो नंबर सूत्र पर आई है इसी का विस्तार है दूसरा वाला सूत्र समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अनेशया शोचते मुह्यमा जुष्टम यदा पश्यती अन्य मेष्य मस्य महिमा निति वीत पहले वाले श्लोक का ये भाष्य है विस्तार है समाने वृक्ष पुरुषो निबग्नों अशया एक ही शरीर रूपी वृक्ष परमाणों की दोनों के दोनों पक्षी का निवास है जीवात्मा और परमात्मा दोनों मानव की सी शरीर रूपी से देह रूपी वृक्ष में दोनों हैं उनमें निबग्न पुरुषो अर्थात जीवात्मा निमग्न अनिशया वह जान नहीं पा रहा अपने आप को अनिशया पहचान नहीं पा रहा अपने देवत्व शक्ति को स्वरूपत जीव कौन है स्वरूपत जीव भगवान का ही अंश है जीव के अंतकरण में भगवान का ही वास है इतने बड़े परिचय को मानो की जीव भूल चुका है और जो संसार में रहते हुए संसार के विभिन्न वस्तुओं के साथ एकत्व अनुभव करता जा रहा है जो कि जिसके साथ उसका कुछ संबंध है ही नहीं हनुमान जी अयोध्या में वापस आए रामचंद्र जी के साथ अब रामचंद्र जी जहां जहाँ जा रहे हैं राजमहल में वहां भी हनुमान जी पाओ के पास बैठे हैं भरत जी को पसंद नहीं आया अध्यात्म रामायण में, में सुंदर वो कथा आती है भरत जी सोचते हैं मन ही मन में हो न हो क्यों एक जंगली पशु ही है ये बात सही है अपने स्थान पर की लंका कांड में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण तो रहा मगर वो तो अरण्यवास में तो चैप्टर इज क्लोज ना उससे आप कुछ लेना देना नहीं यहां पर ये यह राजा है अब राज दरबार में राज सिंहासन पर सब समय इनका क्या हो ये तो डच नहीं रहा है तुमसे रहा नहीं गया तो एक दिन राम से पूछी बैठते हैं कि इनके साथ, इनका आपके साथ क्या सा संबंध है हाथ में इनको कुछ नहीं बोलते दरबार में ही आपके पास पांव के पास बैठे पड़े कहते तुम इनसे पूछ लो कि इसका मेरे साथ क्या संबंध है भरत जी पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या संबंध है बहुत सुंदर उत्तर आप सब अवगत है उत्तर से हनुमान जी कहते हैं देह बुद्धिया दासो उसमें जीव बुद्धिया तदंश आत्मबुद्धिया तवे वम इति में निश्चितमती है भरत जी मेरे मत को निश्चित रूप से आप जानकर रखिए देह बुद्धिया दासो हम जब मैं अपने आप को देह बुद्धि संपन्न मानता हूँ कि मैं प्राणी मात्र हूँ देहधारी हूं उस समय इनके साथ मेरा संबंध है दासो असम ये प्रभु है मैं इनका दास हूं जीव बुद्धिया तदंशकम जब मैं अपने आप को जीवात्मा सोचता हूं तब ये परमात्मा है परमात्मा का मैं अंश हूं और आत्मबुद्धिया जब मैं आत्मा राम में विभोर होता हूं आत्मबुद्धिया बुद्धिया तबे जब मैं ज्ञान के पराकाष्ठा में विचरण करता हूं तब प्रभु के साथ मेरा कुछ भी पार्थक्य नहीं रह जाता जो मैं हूं वही ये है एक ही है दोनों इति में निश्चित रम्म यही मेरा निश्चित दृढ़ अविचलित अडिग मत है इसको तुम अच्छी तरह से जान के रखो तो हम अभी जब अपने आप को प्राणी माने देहधारी माने तो दासो हम देह बुद्धि या दासो उसमें प्रभु के हम दास है भगवान के हम दास है भगवान का सेवा करेंगे जो भी हमारे जीवन में घट रही है उसको सानंद साग्रह सश्रद्ध रूप से स्वीकार करेंगे प्रभु की इच्छा ही मेरे जीवन में प्रतिफलित होवे प्रभु की इच्छा ही मेरे जीवन में विस्तार को प्राप्त होवे मैं प्रभु के जीवन प्रभु के हाथ का कठपुतली प्रभु के प्रभु का दास रामचरितमानस में भी सुंदर कथा आती है केवट तो बोलते नहीं नहीं नहीं मैं कुछ तुमको नहीं ले जाऊंगा मेरे नौका पे तुमको पार नहीं करूंगा राम बोलते क्यों भाई क्यों पार नहीं करोगे मगर तब तक तो तिल मिला उठते हैं लक्ष्मण जी हाथ उनका धनुष पकड़ लेता है केवट के विरुद्ध में धनुष का टंकार राम करते भाई देखो ना क्यों नहीं ले जाना चाहता देखो बहुत सुंदर वर्णन कहते एक पत्थर को तो तुमने नारी बना दिया हल् बना दिया एक पत्थर को मैंने सुना तुम तो वही राम हो ना तुम मेरे नाव को भी तुम एक नारी बना दोगे एक तो पत्नी मेरे घर में है तो इसको मैं कहा रखूंगा कैसे संभालो दो दो पत्नियों को देखे कैसे संभालो राम कहते नहीं भाई वो तो लीला थी तुम निश्चिंत रहो नहीं नहीं कैसे निश्चिंत रहो तुम स्वीकार करो नहीं तो तुम बोलो कि मैं, मैं मैं गलत बोल रहा हूं उस पत्थर तुम्हारे पाऊ में के स्पर्श होने से वो नारी बने कि नहीं बनी हाँ भाई वो तो नारी बनी मगर वो विशेष लीला थी मेरी अब ये भी तुम्हारे दूसरे लीला नहीं होगी मुझे कैसे पता नहीं भाई तुम्हारे नाव नारी में परिवर्तित नहीं होगी विश्वास करो चलो फिर पहले तो कहते वहां तुम चले जाओ वहां से कम पानी है वहां से तुम पैदल चले जाओ जो कहा राम को इंस्ट्रक्शन दे रहा वहां से तुम पैदल चले जाओ आप लक्ष्मण जी भाड़ा कैसे इसको बर्दाश्त कर सके अब राम जी समझा जा के जाओ से गए जाके अब बोल रहे हैं कि बोलो भाई कितना तुमको दूं? किराया कितना तुम्हारा कि तो तुम किराया दोगे तुम जो मैं भी वही हूँ कभी कोई नाई दूसरे नाई से पैसा लेता है एक नाई दूसरे नाई का अगर सेव करे तो पैसा लेता है जो तुम मैं भी वही अब लक्ष्मण जी फिर से तिलमला उठे लक्ष्मण जी बोला क्या तुम बोल रहे हो तुम केवट हो और ये प्रभु है तुम नौका चला रहे हैं एक ही तो है केवट भी कितना बड़े ज्ञानी थे ये सब पार्षद है अवतार कैसे के पार्षद केवट कहते मैं तो ये नदी को पार करा रहा हूं और तुम लोगों को भाव सागर पार कराते हो दोनों ही तो पार कर दोनों का तो काम एक ही है तब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये तो एक ही है केवट का भी वो ज्ञान है प्रभु और भक्त प्रभु और दास आत्मबुद्धियां तबे वाह तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उपनिषद में चेता रही है ऋषि शुभ्र ऋषि अपने श्रेष्ठ गृहस्थ भक्त को श्रेष्ठ गृह को आप हटा दीजिए कल्पना करिए इट्स डायल डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन यू एंड शुभ ऋषि ऋषि आपको कह रहे हैं कह रहे मनुष्य अरे गृहस्थी तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है पता है अनिशया तुम अपने देवत्व से विच्छिन्न नहीं रह जा रहे हो तुमने मान लिया तुमने स्वीकार कर लिया अपने शरीर को इस संसार के साथ सब के साथ एकत्व अनुभव तुम कर रहे हो इसलिए तुम दुखी हो रहे हो इसलिए संतापित हो त्रिताप से तापित हो सोचती इसलिए तुम छोटे-छोटे बातों को बड़े बड़े पैमाने पर सोच रहे हो मानो कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मैं मेरे जीवन में घटना घटके गट उसको बड़ा बड़ा आकार करके देख रहा हूं मैं सोचती मुहैया मान फ्रस्ट्रेटेड हो गया बिखर गया दुख में कष्ट में बिखर गया मैं क्यों मेरे और आपके जीवन में आज तक जितने भी दुख आ रहे हैं दुख का एकमात्र कारण यही है कि हम और आप अपने स्वरूप से विच्युत हो चुके हैं अपने अनिशया निमग्न मान डूब चुके हैं इस फॉल्स आइडेंटिटी के साथ कि मैं अमुक अमुक अमुक हूँ ये मेरा मुख है ये मेरा मुख है ये मेरा मुख है सांसारिकता से हम भरपूर हो चुके हैं इसलिए सोचती अनिशया सोचती मुहय मान अज्ञान में मोह के आच्छादन में बुरी तरह फंस चुके हैं जुष्टम यदा पश्यती अन्यमी समस्या जो लोग महानीति मा, वीत शोका मगर जो लोग अपने स्वरूप को एक बार जान लिए मूलतः मैं कौन हूं हुए माए अन्नोमयो मनोमयो प्राणोमय मैं शरीर नहीं हूँ पंचकोष विलक्षण आत्मा मैं शरीर से हटकर हूं मैं मन नहीं, मैं नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ बहुत सुंदर दोहावली में आता है चाह तो चमारिन चुहारिन नीचन की नीच में तो ब्रह्म हो जब तू नहीं थी बीच तुलसीदास कह रहे हैं चाह डिजायर वासना गाली दे रहे हैं तुलसीदास चाह तू तो चमारिन चुहारिन ते नीचन की नीच तो चमारिन है तो चुहारिन है उससे नीच और कोई हो ही नहीं सकती इस पृथ्वी में अपने चा को डिजायर को कामना वासना को उद्देश्य करके साधक भक्त साधक कहते हैं अरे जब मेरे और मेरे परमात्मा के बीच तू नहीं थी मैं तो ब्रह्म हूँ जब तू नहीं थी बीच तू कहा से आ गई तू आकर मुझको अदब पतित करती संतापित करती दुखित कर दी कहने की जो लोग वीत शोक अपने स्वरूप को जान लेने में सक्षम होते हैं मैं स्वरूप तो कौन हूँ मैं आदमी नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जगत संसार में इसके इसके इसके लासे, मैं कोई जड़ पदार्थ नहीं हूँ मैं तो स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ मेरे हृदय में भगवान का वास है यह प्रतिबोध विदित हो जाए दृढ़ प्रत्यय दृढ़ धारणा जब हो जाए जुष्टम वे सबसे पूजित होते हैं जगत संसार में सब लोग इनको पूजा करते हैं यदि आपस्यती ईशम इनको देखकर सब लोग आनंद आनंदित होते हैं कठोपनिषद में इक्सत त्रिप्यंतो ऐसे साधक ऐसे ज्ञानी जो लोग ने अंत तो गा ये जान ही ली जीवन में कि मैं कौन हूं मैं ये मरणशील शरीर नहीं हूं मैं कोई कामना वासना का पुतलिका नहीं हूं मैं आत्मा हूं ऐसे मनुष्य को इक्सते तृप्ति अंत हो देखने से ही अंतकरण तृप्ति से आनंद से भर जाता है इक्ष धातु करते दृश्य धातु ने इस्तेमाल कर रहे हैं दृश्य अर्थात घूर घूर के देखना अच्छी तरह देखना, तरह देखना मैं आप लोगों को अच्छी तरह देख रहा हूं और इस से तो ईश्वर धातु अर्थात कटाख से एक बस बर्ड साइ व्यू भी उनके तरफ पड़ जाए मन खींच ले, लेता है बार बार उनको देखने की इच्छा होती है बार बार उनके पास जाने की इच्छा होती है बार बार उनके, उनके बातें सुनने की इच्छा होती है ये लोग पूजित होते हैं जुष्टम साधारण मनुष्य का पूजा करती है तो हिंदू धर्म में प्राचीन भारतीय संस्कृति में तीन प्रकार के मंदिर होते हैं एक प्रकार का तो मंदिर वो है जो कि मूल अवतार का ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर देवताओं का मंदिर दूसरा मंदिर होता है अवतारों का मंदिर अवतार जो धारा धाम में अवतरित होते तीसरा मंदिर होता है साधकों का मंदिर प्रातः स्मरणीय साधक जिन लोगों ने साधना करते करते साधन करते करते ऐसे अपने स्वरूप का अन्वेषण कर लिया है जुस्टम वे लोग भी इतर साधारण से जन जनसाधारण से ये लोग भी पूजित होते हैं प्रातः स्मरणीय ठाकुर कह रहे हैं कि अरे एक गृहस्थ भक्त होने के नाते तुम घर में क्वीन का फोटो रखे हो विनस का नहीं नहीं ये विनस ये सौंदर्य की देवी है हाथ काट दिया था नहीं तो ये सौंदर्य के ये सब घर में रख कहा तुम भक्त हो देवता देवियों के फोटो रखोगे साधकों के फोटो रखोगे घर में उद्दीपना होगी है उन्हें क्वीन का घर में नरी सीन का फोटो रख रहे उससे क्या उद्दीपना नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं तीर्थ कुरुवंत तीर्था ने सुकर्मी कुरुवंत कर्माणी सत्शास्त्री कुरंत शास्त्राणी तीर्थ कुरवंत जो ऐसा तीर्थी हो गया जिसने अपने स्वरूप को जान लिया मैं ईश्वर कांक्ष हूं मेरे हृदय आकाश में ईश्वर का अधिस्थान है ये जहां रहेंगे वही स्थान तीर्थ में परिणित हो जाएगी तीर्थ और धाम में यही फर्क है आठ धाम है धाम क्या है केदार धाम बद्री धाम पुरी धाम जगन्नाथ धाम वृंदावन धाम अयोध्या धाम कामाख्या धाम अवतार लोग जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं वो सब धाम है और तीर्थ क्या है जहाँ पर साधारण मनुष्य वीत शोक महिमान मीति जुष्टम यदा पश्यती जहा पर साधन भजन करते करते उन लोगों ने अपने स्वरूप को अंतोग पहचान गई यही तीर्थ हो गयी कह रहे भारत में मुख्य नदी है सात नदी गंगे चई यमुनी चय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु का पूजा के पहले अंकुश मुद्रा में पुष्प पात्र में जलपात्र में अंकुश मुद्रा में, में सातों नदियों को आह्वान किया जाता है क्यों बहुत सुंदर वर्णन है विष्णु पुराण में इन सातों के सातों नदियों के किनारे में युगों से वर्षों से साधक लोग साधन भजन करते चले आ रहे हैं पुण्यात्मा लोग गंगा किनारे किनारे यमुना किनारे किनारे गोदावरी कावेरी किनारे किनारे साधन भजन करते करते ये लोग वीत शोक हो गए तो जहां जहां ये लोग साधन भजन कर रहे हैं वो वो पुण्य स्थल हो गया तो पूरा के पूरा नदी तो सच पुण्यवती थी पुण्य धारा धारा थी मगर वो पुण्य धारा इज गेटिंग कंटिन्यूसली रिचार्ज बाई हाई हाईग्रेडेड एस्पिरेंट्स। तो कह रहे हैं कि इनके शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं व्यवहार नियम समयम बदवा प्रवर्तिताया ये लोग जो वीत शोक हो गए शोक से मुक्त हो गए वो लोग देह के अतिरिक्त परमात्मा को मेरे देह को नहीं देह के अंदर परमात्मा को जीवात्मा अपने परमात्मा को पहचानने में सक्षम हो गए तो उनके व्यवहार में नियम में और संयम बदवा में परिवर्तन हो जाता है उनके व्यवहार में विचारशीलता आ जाती है वो लोग क्रोधित कभी नहीं होते उनके वार्तालाप से बातचीत करने से ही पता चल जाता है कि हाँ इनको सत्य का अन्वेषण हो गया और नियम ये लोग कुछ दब जर जबरदस्ती आरोप नहीं करते नियमानुवर्तित जीवन यापन नहीं करते जो ये लोग करते हैं तीर्थ कुरवंत तीर्थ सुकर्मी कुरवंत कर्माणी ये लोग जो कर्म करते हैं वही कर्म सुकर्म हो जाता है जितने भी गुरु हो गए हमारे बुद्धदेव के परंपरा से चैतन्य महापूर्व के परम्परा से राम के परम्परा से कृष्ण के परम्परा से गुरु नानक देव जी के परम्परा से जितने भी अवतार ठाकुर के परम्परा से जितने भी बार बार वही बात उभर कर आती है संत पंथ और ग्रंथ तब तो लोग ऐसे पार्षद को ले आते हैं जिनके जीवन में नियमानुवर्तित वही हम और आपके लिए अवलंबनीय हो जाता है उसी का अवलंबन करते करते उनके लिए जो साधन हो सिद्ध हो गए हमारे आपके लिए वही साधन बन गया और समयम बद्धा अर्थात संकल्प उनके जीवन में साधारण मनुष्य के साथ क्या पार्थक्य रहता है साधारण मनुष्य के मन में वो ताकत नहीं रहता बल नहीं रहता है आज जो संकल्प लिए कल वही संकल्प तोड़ दी मगर ऐसे साधक लोगो के जीवन में जो लोग पूजित होते हैं उनके जीवन में संकल्प ऐसा आ जाता है अब आगे बढ़ते हैं छ नंबर श्लोक पर चले आइए ये हमारे भारतवर्ष के लोगों जो है अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है उपनिषद से सत्य बेवजयते नानृतम सत्येन न पंथा वित तो ्रम रष हित काम य सत्य परम निधानम् बहुत सुंदर करके सत्य मेव जयते ननृत ये परम वाक्य है परम वचन है ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता पृथ्वी में सत्य का ही जय असत्य का जय कभी नहीं हो सकता मगर आज जहां भी हम वैल्यूज लेकर बच्चों के पास जाते पर्सनालिटी डेवलपमेंट या वैल्यू एडुकेशन के क्लासेस में कॉमन क्वेश्चन आ जाता है वट डू मीन बाय देट स्वामी वेल इज द नीड ऑफ वैल्यूज वैल्यू ओरिएटेड लाइफ लीड करने का हम तो देखते हैं मेरे पड़ोस वाला आदमी वह झूठ बोलता है वो घूस लेता है घूस देता है उसके घर में चार चार गाड़िया हैं, पांच सात नौकर हैं, नौकर पर इतना दबदबा है करोड़ों पति है इतना आनंद में रहता है वो और आप बोल रहे थे सत्य सत्य में हो गए थे नदी के बीच में गंगा जी के पास जरा सा खड़े होकर इधर देख लिया उधर देख लिया तो क्या समग्र नदी को हम लोगो ने देख लिया उसके जीवन में एक दो दिन दो चार साल पांच सात साल को देख लिया मतलब उस मनुष्य आनंद में हम लोग कैसे जान लिया उसके अतीत को हम लोगों ने नहीं देखा उसके भविष्य को हम लोग नहीं देख पा रहे और अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि घूस लेकर झूठ बोलकर घूस देकर वो आनंद में है तो शायद आनंद की परिभाषा उसको बदलने की जरूरत पड़ गई उसके डिक्शनरी में आनंद के सुशब्द को बदलना पड़ेगा वो क्या आनंद में है रात में नींद की गोली के बगैर उसकी नींद नहीं आती इतना चिंता में है रिवॉल्वर उसके तकिए के नीचे रहता है दो तीन बॉडीगार्ड गार्ड है वहां पर किसी भी समय उसका खून हो सकता है इसको क्या आनंद में रहना बोलेंगे तो शास्त्र चेता कि सावधान जो व्यक्ति उसको बोल रहे हैं कि वो आनंद में है तो इसमें भी वही कमियां हैं के क्या उसमें साहस से झूठ बोलने का उसमें साहस से घूस लेने का उसमें साहस से घूस देने का इसमें साहस नहीं है झूठ बोलने का इसमें साहस नहीं है घूस लेने का घूस देने का मगर उसको समर्थन कर रहा है ये लड़का ये युवक उसको समर्थन कर रहा है कि वह ठीक कर रहा है वह आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहा है मगर आनंद पूर्वक जीवन यापन नहीं कर रहा है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों, देर है मगर अंधेर नहीं सत्य न पंथा विवयान एकमात्र सत्य का मार्ग ही देवयान अर्थात मोक्ष के मार्ग तक उत्तरायण का कल जो हम लोगों ने देखा उत्तरायण के मार्ग तक ले जा सकता है एकदम सत्य है। कहते हैं कि मास्टर महाशय को उस दिन भक्त सम्मेलन में ठाकुर के ऊपर जब 15 मिनट छोटा स्लॉट था तमने इसी को चर्चा का विषय बनाया महेंद्रनाथ नाथ गुप्त को मास्टर महाशय को पूछ रहे हैं कि अच्छा कैसे भगवान हमारे घर में आ सकते हैं कहते तो बहुत आसान है किसी भी अवतार के पिताजी को तुम अनुसरण करो ठाकुर के पिताजी के जीवनी को अनुसरण करो वे कहते तीन निचोड़े उनके जीवन में उस दिन भी जो बताया दो चीज भूलने वाली दो चीज याद रखने वाली दो चीज पकड़ने वाली भूलने वाली क्या आपने किसी का उपकार किया है भूल जाइए दूसरे किसी ने आपका अपमानित किया है खराब व्यवहार क्या है भूल जाइए ठाकुर के पिताजी के जीवन में देखिए रामानंद राय जमींदार ने इतना खराब व्यवहार किया कामर पोखर में सब लोग चर्चा का विषय बनाना चाहते एकदम उठाना ही नहीं चाहते उसको दो दो चीज एक भक्त होने के नाते साधक होने के नाते हमको भूलनी ही पड़ेगी सुनर द बेटर आपने किसका क्या उपकार किया अगर याद रखे तो आप ही को दुख होगा किसने आपके साथ खराब व्यवहार किया अगर याद रखे आप ही को दुख होगा दो चीज याद रखने वाली है यह संसार अनित्य है परिवर्तनशील संसार अनित्य संसार इसमें भगवान ही नित्य है ये भक्त होने के नाते हमें हर मुहूर्त हर दम याद रखनी पड़ेगी और दो चीज पकड़ने वाली है ईश्वर को पकड़ेंगे भगवान को पकड़ के रखेंगे और सत्य को पकड़ के रखेंगे छह एफरिज्म है मानो कि छह सूत्र है गृहस्थ के जीवन में इन छह के छह सूत्रों को यथासाध्य पकड़कर उस पर आगे बढ़ते बढ़ते अगर रहे तो कोई दो मत नहीं दो राय नहीं कि वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहेगा तो कह रहे हैं कि सत्य न पंथा तो तो विवया न एकमात्र सत्य का ही मार्ग है सत्य न पंथा पंथ सत्य पंथ जो हो गई तो मधुसूदन सरस्वती इत्यादि कुछ टीकाकार लोग इसमें जरा विस्तार कर रहे हैं कहते सकारात्मक सत्य न पंथा विव अर्थात मनुष्य के जीवन में साधक के जीवन में सकारात्मक सोच पॉजिटिव मेंटल एटिट्यूड पीएमए यही एकमात्र मानसिकता है जिससे के चलते वह पहुंच सकता है अपने लक्ष्य तक भगवत प्राप्ति भी कर पा सकता है नकारात्मक सोच से नहीं क्या सकारात्मक सोच सत्य वचन सत्य वचन को स्पेसिफाई कर रहे है मधुसूदन सरस्वती सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं सर्टिफ दैट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज टू बी सर्टिफाइड बाई माई लाइफ मैं जो बोल रहा हूं मैं मेरे जीवन में उतार रहा हूं अगर मैं मेरे जीवन में उतार नहीं रहा हूं भले ही सत्य है मगर मुझे बोलने की हैसियत नहीं बोलना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस दैट बिकम्स डाइल्यूटेड विद माय ओन लाइफ अनुस्यूत अनुग्रथित प्रोत जब तक न हो जाए पानी में चीनी घुल गया चीनी हैज लॉस्ड इट सेपरेट आईडेंटिटी मगर चीनी जल के हर एक एच हर एक पार्टिकल में चीनी घुला रखा है तो कहने की शक्ति वचन एक साधक होने के नाते आप जो कुछ भी कहेंगे आपके जीवन उसका समर्थन करे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट शुड बी सर्टिफाइड बाई अवर ओन लाइफ दूसरा है प्रासंगिक वचन नकारात्मक सोच है अप्रासंगिक वचन सकारात्मक सोच है प्रासंगिक वचन जो वचन से मेरा अपलिफ्ट ऐसे बात करेंगे ऐसे एक माहौल बनाएंगे ऐसे मेरा सर्कल रहेगी जहां पर सब प्रासंगिक वचन दिन भर ऑफिस में नौकरी में बिजनेस में जहां भी रहे मगर दिन में सोने के पहले कम से कम एक समय निकालिए जब प्रासंगिक वचन इस कदर हो जाए कि तराजू में दिन भर का अप्रासंगिक वचन एक तरफ अब ये प्रासंगिक वचन पढ़ा सुना मनन किया ताकि जीवन में प्रासंगिकता आ जाए सत्य न पंथा का तीसरा है मधुर श्रुति मधुर वचन मधुर वचन ईश्वरीय मच एकमात्र मधुरता भगवान में ही है अवतार के लीला में ही मधुरता है चलितम मधुरम हसती मधुरम वलितम मधुरम कहाँ तक मधुर के बारे में कहे वल्लभाचार्य कह रहे मधुरा अधिपति अखिलम मधुरम तुम्हारे जीवन में सब कुछ मधुर ही मधुर है सेग्रीगेटेड फ्रेगमेंटेड एक एक कर के आइसोलेटेड में कहाँ तक गिनाओ अर्थात श्रुति मधुर वचन घूम फिर अवतार की बात अवतार की लीला अवतार के उपदेश मधुर श्रवण मंगलम तव कथा तप्त जीवनम कवि विरीड़ कलम शापम श्रवण मंगलम श्रीमदात भुवि गृंती भूरीदा जना शून्य से भी मंगल लीला कि नहीं भी अवतार जिनको आप मानते हैं अवतार की लीला अवतार के वचन रोज अनुध्यान अनुचिंतन श्रवण पठन मनन करते करते तब वो हो गया सत्य न पंथा फिर कह रहे सिद्ध वचन अवतार के मुंह से जो निकलती है वो सिद्ध वचन है असिद्ध कभी वो झूठ नहीं हो सकती उस पर अडिक अचल अटल रहना पड़ेगा सत्य नपन था सार्थक वचन ऐसा वचन करेंगे हम अब कहने के लिए बात करते हैं रखने के लिए बात नहीं करते रखते हैं बोले हाथी कलाऊंगा तुम जाओ कल आ जाऊंगा पांच मिनट में आ रहा हूं अरे पांच मिनट एक घंटा हो गया मैं गया नहीं बोल दे बस असल तो मोबाइल का जमाना कहाँ हो बस इसे रा, रास्ते में बस आ गए पांच मिनट में पहुंच रहे घर में बैठा हो मोबाइल में बोल दे बस, क्या रास्ते में है पांच मिनट द्वार कह रहे ये कोई सार्थक वचन नहीं है ये अनार्थक निरर्थक वचन एक भक्त होने के नाते साधक होने के नाते योगी होने के नाते बात रखने के लिए बात कहनी पड़ेगी बात कहने के लिए बात कहना नहीं फिर कह रहे धार्मिक वचन अधार्मिक वचन एक भक्त को शोभा नहीं देती तो ये कुल मिला के जब ये हो गए ये परम वचन हो गया जिसका कोई विपरीत नहीं होता परम वचन का अगर विकरी, विपरीत हो जाए तो वह तो साधारण वाक्य हो गई तो कहने की इस प्रकार से जो अपने जीवन को आगे चलाते ही आप तक आमा उनके मनोवासना पूर्ति हो जाती है जागतिक लोग भले ही उनको बेवकूफ कहें आपने झूठ बोलकर हजार रूपये पांच हजार रूपये नहीं ले लिया आपके इष्ट मित्रगण भले ही बोल दे ये बैक डेटेड है आज के जमाने में नहीं आपको पचास साल पहले आना चाहिए था मगर आखिर में जाए इन लोगों का ही होता है आखिर बोल के एक जगह है आखिर बोल के एक शब्द है जब हम बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं गोल ओरिएटेशन गोल मेकिंग गोल फिक्सिंग गोल टेकिंग बिलो मीडियोकर बच्चे लोग गोल टेकिंग कर लेते हैं गोल फिक्सिंग अपने टैलेंट के अनुसार अनुसार अनुयायी गोल फिक्स करना तो उसमें हम बोलते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं तीन प्रकार का गोल है बेटे इमीडिएट गोल अल्टीमेट गोल और दोनों के बीच में इंटरमीडिएट गोल है. एक इमीडिएट गोल तो कह रहे हैं कि ऐसे सत्य के मार्ग को पकड़े रहेंगे यह इमीडिएट गोल भी जिनका है अल्टीमेट गोल भी यही जिनका है और इंटरमीडिएट गोल भी यही जिनका है यही होगी त्रि सत्य के तीन डायमेंशन को स्वीकार करना यही त्रि बोलकर गुरु लोग गुरु मंत्र देकर शिष्य से तीन बार सुनते हैं त्रि करवा लिया कि ये न, ये नक्रमती ऋषय ऋषि लोग मुनि लोग साधक लोग अतिक्रमण करके चले गए इस अवस्था को मिथ्या के अवस्था को सत्य को पकड़ते हुए अंत तो वे आप बन ही गए विगत किसी जगत के किसी वस्तु के प्रति उनका आकर्षण नहीं रहा ईश्वर को पकड़ लिया बड़ा मैग्नेट जो मिल गया अब तक बड़े बड़ा मैग्नेट का अनुसंधान नहीं था छोटे छोटे मैग्नेट के तरफ में खिंचा चला जा रहा था यहाँ खिंचा चला दे रहा वहां एक बड़ा मैग्नेट बड़े मैग्नेट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता यत्र तत् सत्य परम निधानम कह रहे हैं कि यत्र वहां पर सत्य के परम कर्म का निधानम फल है अर्थात मोक्ष आगे बढ़ते हैं दसवें श्लोक पर इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर आ जाइए ये सक्सेस ऑफ की ऋषि मुनि के युग में प्राचीन भारतवर्ष जब कहा जाता था सोने की चिड़िया वैदिक युग के बाद तक मध्य युग तक यही रही यम लोकम मनसा सं विभा कामतेम तम, -तम लोक जयते काम तस्त्म्ञ अर्चयत भूति काम किसी भी क्षेत्र में जागतिक क्षेत्र हो आध्यात्मिक क्षेत्र हो साफल्य मंडित जीवन यापन करने के लिए कंटिन्यूअस सक्सेस ओरिएंटेड लाइफ लीड करने के लिए यही कुंजी ऋषि दे रहे हैं यमयम जोजो जो, जो लोकम सम विभा मनसा विशुद्ध सत्व काम यते सकामान किसी तरह एक बार अंतकरण को शुद्ध करने में सक्षम हो गए अर्थात सत्व गुण के अधिकारी बन गए सात्विक गुण संपन्न हो गए अंतकरण में और मलिनता नहीं रही रजोगुण तमोगुण नहीं रहा सत्य गुण का बहि प्रकाश विशुद्ध सत्व मनसा मनसा तृतीय एक वचन मन के द्वारा कैसे मन के द्वारा वट सॉर्ट ऑफ माइंड जो मन विशुद्ध हो गया है शुद्ध सात्विक मन हो गया है इस शुद्ध सात्विक मन को प्राप्त करने के पश्चात यांग से आदमी जो कुछ भी काम न करे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहे बड़ा इंजीनियर बनना चाहे पायलट बनना चाहे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में साफल्य जीवन यापन करना चाहे भक्त होना चाहे साधक होना चाहिए बट बेसिक कंडीशन इज देश हैज टू एंड आउट विद दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज वट टू प्योरिफाई कंप्लीट प्योरिफिकेशन ऑफ इज माइंड बुद्धि अंतकरण यहाँ तक की यमयम लोकम संभवाती वो अगर स्वर्ग पाना चाहे विष्णु लोक पाना चाहे शिव लोक पाना चाहे कुछ भी पाना चाहे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता प्राचीन भारतवर्ष की यही संस्कृति रही इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का उत्थान किया गया 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम सूर्य उदय हो रहा है ऊर्जा जग रही है ऐसी ऊर्जा जो जिंदगी भर काम में आएगी 25 वर्ष के बाद गारस्थ जीवन किसी भी क्षेत्र में जाए मन तैयार सात्विक गुण का भरमार हो गया रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार कुछ भी आप उसमें दे दीजिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा क्लीन स्लेट कुछ भी आप उसमें कर दीजिए उसमें पकड़ लेगा मगर पहले कंडीशन है इसीलिए कुछ भी हमारे भारतवर्ष में सिखाई जाए मगर पहले आश्रम में गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन यापन करते हुए शुद्ध सात्विक गुण का आगम और उसका बहिप्रकाश तमतम लोकम जयते जयतेता वे लोग उन उन लोगों को विजय करके ही रहेंगे वे लोग उन उन वस्तुओं को प्राप्त करके ही रहेंगे तस्मा तत्व भी अर्चयेत भूतिका मह इसलिए तत्वज्ञ लोग ऐसे तत्वज्ञ लोग हम और आप घर में जो गुरुदेव का पूजा करते हैं गुरुदेव का फोटो जो रखते हैं, गुरुदेव को मान लिया गया कि वे सत्य गुण में आपलूत हैं। इसलिए वो गुरु, हैं। गुरु तो है गुरु अर्थात वजनदार हैी और हम और आप शिष्य होने के नाते लघु है लघु संगीत गुरु संगीत है हम और आप लघु है वो सात्विक गुण धर्म के मालिक अभी हम आप नहीं बन पाए हैं इस सात्विक गुण धर्म को पाने के लिए गुरु का भजन क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा सत वचन न केव छोड़ दिया कोड़ी को तो खूब संभाला लाल रतन के वह छोड़ दिया जिमी सुमिरन से अति सुख पा सो सुमिरन के वह छोड़ दिया खालस एक नाम भरोसा तन मन धन केव जोड़ दिया बहुत सुंदर बहुत मीठा भजन सब कुछ ऐसे ऐसे वस्तुओं को हम लोगों ने पकड़ लिया जिससे ईश्वर की दूरी बनती रहे क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा सत वचन न केव छोड़ दिया कौड़ी को तो खूब संभाला लाल रतन के वह छोड़ दिया तो ये कह रहे हैं कि ऐसे गुरु ऐसे उच्च कोटि के साधक तस्मात आत्मज्ञम ही अर्चित भूमि का महा भूमि का कल्याण के लिए ऐसे प्रतस्मरणीय महान संतों को पूजा करना अर्थात उनके दर्शाए हुए मार्ग को अपनाना उनके नियमानुवर्तता को यथाशाध्य जीवन में उतारना विशुद्ध उनके ऐसे विशुद्ध मन के अधिकारी होना इसलिए कह रहे हैं कि तीन चीजें इसमें आई सबसे पहले मन को विशुद्ध करना पड़ेगा सत्व सात्विक गुण के अधिकारी होंगे कैसे सात्विक गुण के अधिकारी होंगे जैसे हम लोग जिम में जाकर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं एक कोई टाइप करता है बहुत स्पीड से तो क्या भगवान ने पक्षपातित्व क्या है मेरे फिंगर मसल्स इतने डेवलप नहीं है मगर उसके फिंगर मसल्स इतने डेवलप क्यों हो गए तो भगवान उसको ज्यादा फिंगर मसल्स देते हैं सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बाय रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज एबल टू डेवलप हिज फिंगर मसल्स टू दैट स्टेट तबला बजाते बजाते उसका उंगली दिख नहीं रही है हरमोनियम बजाते बजाते जो लोग हरमोनियम करते अंगली दिखती नहीं है हमने आपने अगर अभ्यास किया होते हमारा आपका भी होता लोग डेल्टाइड मसल्स, बाइसअप मसल्स स्पेक्टोरल मसल सब्लिगेलिस इन सबको लोग डेवलप करते हैं तो नाम करते करते ईश्वर का नाम करते करते ईश्वर का नाम करते करते सत्य गुण आ जाएगा ईश्वर का मनन करते करते जैसे हम मनन करेंगे जैसे हम अपने आप को सोचेंगे सब कॉन्सियस माइंड में वही हो जाएगा कॉन्शियस माइंड में इसलिए कहते हैं कि मनुष्य एक साधक को क्या क्या करना पड़ेगा यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाए लास्ट मोमेंट ऑफ द डे दिन भर हमने क्या किया वो बड़ी बात नहीं है आज अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए मेरे साथ आपका और आप रात में यही सोचते सोचते सोचे, सोचे, सोचे कर मैं तो गया था तो पुलिस की क्लास सुनने वो आप महाराज ने बोल दिया झगड़ा कर दिया डांट लगा दी तो कल सुबह जब आपकी नींद टूटेगी वही झगड़ा की बात आपके आपके स्मरण में आ जाएगा तो सब कॉन्शियस माइंड में वही चलता गया रात भर वही चलता गया वही चलता गया वही चलता गया तो रात में आखिरी सोच आखिरी सोच अगर हम लोग ईश्वरीय करें सत्व गुण उन्मेषक करे अगर अवतार की कही भी उपदेशों के बारे में सोचते सोचते नींद आ जाए तो कल सुबह वही आएगा नाम जाप करते करते सो जाइए कल सुबह जेव नींद टूटेगी आप सोचेंगे अरे बाबा हाँ? रात भर अजपा जब चलता गया और इसीलिए हर एक धर्म में हर एक धर्म में सुबह का समय बहुत गुरुत्वपूर्ण तो है साधन भजन इस्लाम में भी बोलिए जैनिज़ में बोलिए कहीं भी बोलिए किसी भी धर्म में सुबह प्रार्थना पूजा पाठ ध्यान क्यों अगर सुबह एक बार आप क्रोधित हो गए तो दोबारा क्रोधित होना उतना आसान हो जाएगा सुबह उठकर आपने किसी के एक को डांट दिया तो दोबारा डांटना और आसान हो जाएगा तीन बार और आसान हो जाएगा चौथे बार और आसान हो जाएगा और सुबह उठकर आपने जब ध्यान भजन कर ली पूजा पाठ कर लिया मन प्रशस्त हो गया मन प्रशांत हो गया तो एक बार आप क्षमा कर दिया तो दूसरे वक्त क्षमा करना आपके लिए और आसान हो गया तीसरे वक्त क्षमा करना और आसान हो जाएगा दिन भर एक गॉड ओरिएंटेड लाइफ लीड करने में हमें मदद मिल जाएगी तो इसलिए करते हैं कि अर्च अर्चयत भूमि का मह मंगल के लिए कल्याण के लिए ऐसे व्यक्ति कल्याण इच्छुक लोग ऐसे जो लोग शुद्ध आत्मा के अधिकारी हो गए और जो चाह वह इनके जीवन में मिल गया इन्हें को गुरु मानते हुए इन्हीं की पूजा पाठ करते हैं नेक्स्ट चलते हैं अगले अध्याय के तीन नंबर श्लोक पर चले आइए यह आत्मा यह अवस्था सात्विक गुण के अधिकारी प्राप्त करते हुए भगवत प्राप्ति हम से कर तो सकते हैं एक छोटा सा मगर है बट नया बलहीने न लभ्य आत्मा, ना आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे दया न बहु न श्रुते न यम वैश्य वृणुते तेना लभ्यश्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम कठोपनिषद में भी यही श्लोक था कहते कि अयम आत्मा अंतकरण के शुद्धि के बगैर प्रवचने न न लभ्य बहुत अपने सुना बहुत अपने पढ़ लिया सुनने से पढ़ने से नहीं होगा जब तक मनन न करें हम श्रवण मनन निदिध्यासन जो श्रवण किया उसको मनन टू brood upon, to think upon, to live up upon इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक वन आइडिया लीव ऑल अदर आइडियाज अलोन थिंक ऑफ इट ड्रीम ऑफ इट तो कहते हैं कि उस साधन को किए बगैर अगर कोई ये सोचे कि हाँ मैं तो राम कृष्ण मिशन में हाँ हाँ कौन से आपको प्रोफेसन चाहिए कौन से महाराज का चाहिए किस साल का चाहिए मेरे पास सब कैटेलॉग है सब रिकॉर्ड है मेरे पास तो सुनने से पढ़ने से कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है नायात्मा प्रवचन है न लभ्य नया आउटस्टैंडिंग कैलिवर हो अगर सुन के खटखट खटखट सब याद हो गया वर्वटेम यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट मगर बोला तोता भी रिप्रोड्यूस कर देगा मिठू वो भी बोल देता है मगर उससे क्या लेना देना जीवन में इसलिए स्वामी विवेकानंद हम लोग को सिखाते हैं रोज हम लोग करते है वक्तो धृतोपि हृदय न मे भात किंचित वह शरण मम दीन बंधु हे दीन बंधु मुंह में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते रहते हैं तुम्हारे तुम्हारा काम कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हृदय न मे भात हृदय में दाग नहीं करता तस्मात्व में वह शरण न मदे न तुम्हारे ही शरणागत हो रहा हूँ तो मुझमे वो क्षमता दो वो शक्ति दो वो भक्ति दो जिससे कि मैं तुम्हारा गुणगान कर सकू न बहु न श्रुते न सुनने से भी नहीं होगा फिर किसका होगा यमे वैसे वृणुते न लभ्य जिसको वह कृपा करेंगे तो कृपा तो वो किए वे ही है अगर आपको कृपा करे, करें, करें उनको कृपा कर उनको कृपा कर उनको कृपा न करे तो पक्षपाती तो दोष हो गया कृपा तो उनका सब पर है मगर हमने अपने आप को आपने अपने आप को उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाई मैं अगर देखो रोज सुबह उठकर आप भजन सुन रहे रेडियो में मैं भी अपने रेडियो का कान उमड़ता जा रहा हूँ मेरे रेडियो में वो नहीं पकड़ रहा है अरे एफएम तरंग का मशीन तो होवे मेरे रेडियो में शॉर्ट वेव शॉर्ट वन शॉर्ट एफएम है ही नहीं तो आप तो सुबह सुबह भजन सुन रहे हैं मेरा भाई के भजन वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो एफएम वाले की पक्षपातित्व कर रहे हैं वो क्या झगड़ा कर लिया उन्होंने मेरे साथ मुझको नहीं सुनायेंगे क्या तो ईश्वर की तो कृपा है ही सब पर क्यों हम पे आप पे नहीं हो पा रही है विशुद्ध सुतस नहीं हो पाए अंकट बंकट अभी बहुत है असंभावना विपरीत भावना मैं जो हम आप अभी तक है ये में भी हम ते द्वारा, तो वही सृणुते तेनालीन ते तृतीय वचन उसके द्वारा टू गिव एम्फेसिस ये वैदिक साहित्य गीता में भी है जहाँ पर गुरुत्व देने का हो रहा है वहाँ पर पैसिव वॉयस में चले आ रहे हैं एकमात्र उन्ही के द्वारा अन्य सम्बन्ध विच्छेदार्थ तो भक्तों में भी कैटेगरी में भी एकदम फिर सुपर फाइन ट्यूनिंग करते हुए ऋषि कह रहे हैं दोज एंड ओनली वुड बी एबल टू रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑल जिनको की उन्होंने चिन्हित कर लिया है चिन्हित कर लिया था जो लोग बहुत प्रयत्नशील हैं एक द्वैतवाद से व्याख्या अद्वैतवाद से व्याख्या भक्ति मार्ग में है की भगवान कृपा करते हुए अपने आप को अवतरण कर लेते हैं भक्त के हृदय अवतरित हो गए और ज्ञान मार्ग में क्या करें पुरुषार्थ के मार्ग को अपनाते हुए भक्त अपने आप को उत्तीर्ण कर लिया ईश्वर तक उत्तीर्ण करने में सक्षम हो गया जो भी हो मानस में कह रहे हैं कि प्रभु के अवतरण के पहले प्रभु तो माओ प्रभु तो माओ प्रभु तुम आओ अरे मैं तो आ गया यही तो हूँ और नजदीक आओ अरे मैं तो आँख तो खोल नहीं मैं खोल नहीं पा रहा हूँ आंख से मैं देख नहीं पाता हूँ तुम तो और नजदीक आओ खुद मेरे पास आ जाओ अरे हाथ तो बड़ा मुझको पकड़ तो ले नहीं मेरे पास हाथ नहीं है अरे टोटल सरेंडर तुम मेरे पास आओ तुम मुझे अपने गोदी में लग ले लो ले और कंठ लगाओ तब भगवान खुद भक्त के विभलता को देखकर रह नहीं सकते अपने आप को अवतरित करते हुए भक्त को गोदी में उठाकर बनो के लेकर चले जा रहे हैं मगर जो लोग बलहीन हैं है नात्मा ना बलहीने न ना लभ्यो न च प्रमादा तपसो व्याप्य लिंगात एत यतते यु विद्वान तस्मा विशते धामः और वे फोकस करते हुए कर रहे हैं कि ना यम बलहीने न लभ भी जो लोग बलहीन हैं कैसा बलहीन तीनों के तीनों बलहीन अगर काय शारीरिक बल न होवे स्नायु अगर इसलिए विवेकानंद बार बार करते जा रहे नर्वस मसल सफाई नर्वस ऑफ स्टील फिजिकल बॉडी अगर स्ट्रांग ना हो तो आप एक घंटा दो घंटा बैठ नहीं पाएंगे कमर में दर्द यहां पर दर्द यहां पर दर्द बहुत देर बैठ गया अंगड़ाई तोड़ने फिर एक इजी चेयर चाहिए इजी चेयर में वो जो बैठे सोही गए स्नोरिंग शुरू हो गई फिजिकल स्ट्रेंथ से अधिक चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ अरे किसने क्या बोल दिया दो शब्द ही तो बोलो उसमें इतना हो गया कि मैं टूट गया उसमें रोना शुरू कर दिया मेंटल स्ट्रेंथ से ये शॉक एब्जॉर्वर मेंटल स्ट्रेंथ मानसिक बल से भी अधिक ऊंची है आध्यात्मिक बल विश्वास हमारा आपका टूट जाता है श्रद्धा टूट गई मेरा बेटा मर गया तो मैं भगवान से नालिश करना शुरू कर दिया मैं इतना संतुष्टि माँ तुम्हारा इतना व्रत रखता था इतना बजरंग बली के पास जाकर बोल रहा मंगलवार को इतना पूजा चढ़ाई सोमवार को शिवजी को जाकर मैं नालिश करना शुरू कर दिया तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया अर्थात आध्यात्मिक बल नहीं सबको तो जब जब जाना है सब लोग तो जाएंगे ही जाएंगे यही आध्यात्मिकता है जो चीज एक बार है तो बिगड़कर ही रहेगा गीता में मैसी को कह रहे हैं कि यही बुद्धिमान है जिसने हर एक सृष्टि के साथ उसके विनाश को देख लिया हर एक जन्म के साथ उसके पीछे मृत्यु को देख लिया हर एक लाभ के पीछे लॉस को देख लिया हर एक जय के पीछे पराजय को देख लिया वही एकमात्र संतुलित जीवन यापन करने में सक्षम है मगर हमारा का जीवन किनारो में विभक्त है या तो इस किनारे एक्सट्रीम में या तो इस किनारे नहीं तो इस किनारे संतुलित जीवन बीच में रहना मानो कि हम लोगों ने सीखा ही नहीं मगर भगवान कह रहे हैं कि वही मेरा प्रिय है वही योग है जो संतुलित जीवन सामंजस्य पूर्ण जीवन सामंजस्य पूर्ण अर्थात मर गया तो मन खराब तो जरूर होगा मगर मैं टूट जाऊंगा शुभ पर विश्वास त्याग दिया मैंने दोषारोप कर दिया भगवान पर इत एक्सट्रीम तो कह रहे हैं कि ऐसे बलहीन लोगों के द्वारा लिए नहीं, नहीं संभव है कह रहे हैं कि सतत बलहीन अर्थात सतत प्रयत्न करने में जो लोग असमर्थ हैं, मन टूट चुका होता है उनका जीवन के किसी एक घटना को लेकर फिर कह रहे हैं जो लोग प्रमाद ग्रसित होते हैं प्रमाद ग्रसित आलस्य अवहेलना और अयत्नशील अजत्नशील घर में ड्राइंग रूम इतना अच्छी तरह से सजा वजा के रखा है पर्दा सोफे का कवर सोफा सेट का सब बदलता रहता है टीवी का भी कवर बदलता रहता है मगर अंदर सोने के कमरे में ताक में इष्ट का जो फोटो है उसमें मकड़ी की जाला धूल और उसके पीछे छिपकली ने अंडा दे दिया शील साधन भजन ऐसा करने से क्या होगा ये प्रमाद हो गई मैं तो दिन में पांच बार साबुन फेस में लगा रहा हूँ मगर भगवान के ऊपर का कपड़ा मैला हो गया धूल जम गए मकड़ी ने जाला बना दिया देखता भी नहीं फूल है वो फूल सूख गया कह रहे कि यह प्रमाद कह रहे जो लोग ऐसे प्रमाद ग्रसित होते हैं और तपस्व अव्याप्त लिंगात जिनके जीवन में तपसपूत जीवन यापन करने का कुछ लक्षण नहीं है भोग में पूरे डूबे हैं वे लोग पूरा का पूरा डिमांड अगर जरा सा बिकम हो जाए मैं लेकर ही छोड़ूंगा कुछ कम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं कुछ सहनशीलता नहीं कहते कहावत है हिंदी में जो सहले सो साधक साधक का प्रथम परिचय क्या है जिसमें सहनशीलता बढ़ चुकी है मैं साधक को इतने वर्षों से मैंने दीक्षा ले रखी मैं जब ध्यान करता हूँ मगर जरा सा भी सहनशीलता नहीं चाय बनाने में दस मिनट देर हुई नहीं कि घर में महाभारत अशुद्ध तो कह रहे हैं कि ही उपायो यते विद्वान सच आत्मा विषते ब्रह्मधाम जिसने उपाय के साथ प्रयत्नशीलता के साथ यत्न के साथ इन सब को त्याग दिया है बलहीनत्व को त्याग दिया है जिसने जिसने मन के प्रमादावस्था को त्याग दिया है और पुरुषार्थ के माध्यम से जिसने तपहपूत जीवन कल जिसका विस्तार से हम लोगों ने देखा क्या है उनके जीवन में तस्य ऐसे आत्मा विषते ब्रह्मधाम उनके शरीर में उनका स्वरूप मानो की परमात्मा उनके शरीर में प्रवेश करके उनको ब्रह्मधाम अर्थात मोक्ष तक ले जाते हैं समाप्त बस दो श्लोक के बाद समाप्त वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ सन्यास योगा यत शुद्ध सत्वा ब्रह्म लोके सुपरांत काले परामृता परिमुंती सर्वे जिन लोगों ने जीवन में जरा सा भी सन्यासी योग के बारे में उद्यमशील हुए हैं संन्यासम पूर्वक निपूर्वक न्यास धातु सम्यक रूप से एक बार जिस चीज को हमने सोचा कि ने इसको त्याग दिया तो बस त्याग ही दिया पुनराय उस चीज को हमने अपनाया नहीं प्रयत्नशील जिन लोगों ने किया तो यह बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा यही बल बढ़ते बढ़ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ जिसने वेदांत के शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय क्या तत्व तुम ही वा ब्रह्मा हो तुम्ही अयमात्मा ब्रह्मा आत्मा मैं कोई अरा गहरा नथ्व नहीं मैं शरीर मात्र नहीं हूं मैं अमोक कोई डिग्रीधारी मात्र वो नहीं हूं मैं मूलतः आत्मा के बिंब प्रतिबिंब हूं मैं अयम आत्मा तो जिसने इस तरह से वेदांत विज्ञान को सुनिश्चितार्थ सुनिश्चुपूर्वक निपूर्वक अर्थ को समझ लिया सुपूर्वक भली भांति लाखों लोग भी अगर बोल दे फिर भी हम आप टस से मस नहीं होंगे हमारे आपके स्वरूप को जो गुरु प्रदत्त प्रणाली को अपनाते हुए करते हुए साधना सदते सदते हमने जान लिया निःपूर्वक निश्चित रूपेण जिसका ज्ञान हो गया और संन्यास योगाथ जागतिक लाइफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स टू हैव समिंग यू हैव टू गिव समिंग हिट इज एगल टू हिट गिवेन इज एगल टू हिट टेकन तो जितना आप छोड़ पाएंगे उतना आप पाल पाने में सक्षम होंगे कस के मुठ्ठी को आपने पकड़ लिया एकदम तो हवा को पकड़ लिया क्या कस के मुठ्ठी को कितना हवा को पकड़ पाएंगे कुछ भी नहीं लूज करके अगर हम रहे बहुत हवा हमारे अंदर है तो लाइफ इफ इकोनॉमिक्स है कि जितना आप छोड़ उतना आपके अंदर आध्यात्मिकता आती रहेगी ते ब्रह्म लोके शो परंत काले मृत परांत काले मृत तो काल में जो लोग इस स्वरूप को अपने स्वरूप को चिंतन करते मनन करते हैं मृत्यु तो के समय कि मैं कौन हूँ तो ऐसे साधकों का परा अमृता मोक्ष परमोक्ष परे सर्वे सब प्रकार के बंधन से मोह से मुक्त होकर परम धाम को लेते है मगर कंडीशन क्या दे रहे तीन कंडीशन आ गई क्या सुनिश्चितार्थ दे है गुरु प्रदत्त मंत्र मैंने जीवन में उतार ही लिया वेदांत वाक्य को साथ मैंने अपने जीवन का एक रस करने में सक्षम हो गया दूसरी जागतिक चीज अब तक जो पता नहीं था एक बच्चे अब गुड़िया लेकर खेलती है अब वही गुड़िया उसके लिए सब कुछ है वो खाने के पहले गुड़िया को खिलाना पड़ेगा नहाने के पहले वो खुद अपने गुड़िया को नहाएगी और वो बिटिया बड़ी हो गई आठवें नब्बे में पढ़ती है अब भी क्या वो गुड़िया को लेकर अब गुड़िया को लेकर शिसेकाली में सजा दिया अब कॉलेज में आ गई यूनिवर्सिटी में अब उस गुड़िया को लेकर वो बचपन के तकिया के साथ रख देती है वो गुस्सा कर गुड़िया को, को बाहर आंगन में फेंक देती है अर्थात एक समय जो उसके लिए सर्वस्व था मगर टाइम के साथ एज के साथ बुद्धि के परिपक्वता के साथ वो बिछुड़ते बिछोड़ते बिछोड़ते अब उस कुछ मायने नहीं है उस गुड़िया का उसके साथ ठीक उसी भांति ज्ञान प्राप्त करने के पहले हमारा आपका जिन जिन वस्तुओं पर मोह था आकर्षण था खिंचाव था लगाव था अब भी वही है क्या अब भी अगर वो हो तो तो मोक्ष के अधिकारी हम आप अभी भी नहीं बन पाए हैं आस्ते हस्ते स्वतः सिद्ध आस्ते आस्ते, आस्ते, आस्ते शिथिली भूत होते होते कम होते होते जाते जाते जाते जाते, जाते आ जाएगा और अंतकाले गीता में भी भगवान कह रहे हैं। अंतकाले काल चमामे वरण उक्त कले वरम स्मरण अंत में जो सुनेगा वो नहीं सुन रहा है उसका मन कुछ कहीं और में है वो नहीं स्मरण गांधी जी को एक अंग्रेज बोल रहा है की तुम तो बोलते हो कि तुम्हारा भगवान राम एक बार नाम लेने से मोक्ष दे देते तो तुम बार, बार राम राम राम राम क्या बोलते रहते गांधी जी बोलते है साहब ये अभ्यास है ताकि उचित समय पर एक बार राम का नाम उच्चारण कर सको ये होगी आर्ट ऑफ डाइंग मृत्यु की कला मरते वक्त ताकि राम का नाम बस एक बार एक बार मैं लेने में सक्षम हो जाऊ ये सब उसी के अभ्यास चल रही है लास्ट श्लोक आगे गए इसी के साथ समाप्त तद एकदम लास्ट क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुहत एकद्धयत तेजा वैता ब्रह्म विद्यात शिरोव्रत विधिवत स्थैर्यस्तु चीर्ण तदेत अभ्युक्त ऋचा ऋग्वेद की ऋचाओ में भी यही बात है ये सावधान मंत्र सब कुछ कह देने के बाद ऋषि शिष्य को गिर शिष्य को जरा सावधान कर देते हैं कि सावधान क्रियावंत जो तुमने सुना आज तक जो क्रिया अवंत थे वो थे मगर एक बार जानने के पश्चात आज से तुमको कैसे जीवन यापन करनी पड़ेगी क्रियावंत अतः शास्त्रों में भक्त के उद्देश्य से जैसे कही गई है क्रियावंत युवन श्रोत्रिया श्रोत्रिय अर्थात शास्त्र में जो बात कही गई है उसका बारंबार स्मरण करते हुए ब्रह्म है एकमात्र अपने अवतार में अपने भगवान पे, अपने इष्ट देव पर ब्रह्म पर ही निष्ठा होवे और कहने कि एकरसी श्रद्ध एक अंत पहले के जमाने में हवन के समय एकरसी हवन हुआ करता था मूल हवन करने के पहले एक हवन वो हवन क्या अपने ही अंदर से जैसे पूजा में भी करते हैं पूजा में एक फूल को लेकर कुर्म मुद्रा में हृदय वक्श स्थल में लेकर ध्यान करते हैं उस फूल को सिर में रखकर मानस पूजा करते हैं उसको एक बार जगह रख दिया जाता है फिर संघार मुद्रा में उसी फूल को लेकर घृण करके फूल को ईशान कोने में फेंक देते हैं अर्थात मतलब यह है कि हे भगवान तुम तो मेरे अंतकरण में अब तक रहे थे अब अंतकरण से तुमको मैं बाहर ला रहा हूँ बाहर आके तुम तो मेरा या वाजिक पूजा को ग्रहण करो इसलिए हृदय के पास कुर्म मुद्रा में फिर सिर श्री में श्रीमल पूजा समाप्त उसके बाद उसको ग्रहण के सूंखते हुए अब तुम मेरे अंदर फिर से प्रवेश कर जाओ तो एक यज्ञ व्यय ऐसा हुआ करता था मूल यज्ञ होने के पहले छोटा सा एक यज्ञ वेदी का मूल यज्ञ वेदी के पहले एक छोटी सी वेदिका उसमें एक, एक लकड़ी से अर्थात हमारे अंतकरण से ठीक कुर्म मुद्रा के उसमें हमारे हृदय के अंतर से तुम बाहर आके इस हवन के रूप में तुम मेरा पूजा लो तो यहाँ पर एक श्रद्धांत है अर्थात हम जो कुछ भी काम करेंगे जो कुछ भी करेंगे जो कुछ भी सब में एक कर से एक ध्यान रहे हमारा इष्ट देव काम का अगर इष्ट देव का इस तरह से वन पॉइंटेड होमोजीनियस ध्यान जो हम काम कर रहे हैं उसी में रहेगा जो हु इज द बेस्ट ड्राइवर जो भूल जाता कि मैं ड्राइव कर रहा हूं ड्राइव कर रहा है मगर भूल गया वो ड्राइव करते करते स्क्रीन को छोड़कर ताली भी दे रहा है गाना भी बजा रहा है स्पॉन्टेनियसली कब क्लच दब रहा है कब ब्रेक आ रहा है कब एक्सीटर आ रहा है कब गियर से सब स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स एक्शन में ही होता जा रहा है मगर जो सोच रहे हैं कि मैं मैं ड्राइव कर रहा हूं मैं ड्राइव कर रहा हूं वहां से चार लोग आ गए वहां से साइकिल वाला आ गया और क्या बुम एक वहां पर तो एक अर्थात इस तरह से इसको स्पॉन्टेनियस कर लेना पड़ेगा सब लोग बोलते हैं अगर हम लोग ये करें तो काम नहीं होगा मन नहीं बैठेगा कंप्यूटर में हम काम नहीं अरे ठाकुर कह रहे हैं दांत में दर्द के भाती इसको एकर्सी एकर्षी यज्ञ कैसे सब समय स्पॉन्टेनियस मनन चल रहे हैं फिर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सब उसी बहन के बारे में सिरोवृतम विधिवत जीर्णम इस बी जो जिसके मस्तक में आग लग गई हो उसको क्या कुछ भाता है और कुछ सबसे पहले जाऊ आग बुझाऊ आग बुझाऊ ठीक उसी भांति यह संसार जिसके लिए एक कुआं बन गया भगवान के प्रति खिंचाव इतना प्रबल हो गया कि संसार में कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा कल तक मेरे मित्रों के साथ उठना बैठना पार्टी में जाना इतना आनंद प्रद हुआ करता था आज अपने आप चला जाएगा वही बात सत्संगत्व निगत निगतवे निर्मोहत्वम निर्मोहत्व संशयनासम संशयना से जीवन मुक्ति एक यही साधक को देखना पड़ेगा कि क्या क्रियावंत है कि नहीं है कैसे बीच बीच में अपने गुरु भाइयों के साथ बैठकर दूसरे भक्तों के साथ उठना बैठना बैठकर ऐसे सत्संग में आते हुए कहीं जप यज्ञ हो रहा है जप यज्ञ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ नाम जपोस में है जप यज्ञ में आते हुए क्रियावंता श्रोत्रिया शास्त्र में जो कही गई है बार बार सुनते हुए मनन करते हुए मॉडर्न साइंस कहते कि पर्सनल एरर सब में है सब में पर्सनल एरर, एरर मैं इस चीज को जिस रंग में देख रहा हूँ आप इस चीज को इस रंग में नहीं देख पा रहे हैं आप जब मेरे आवाज आपके कान तक जिस फ्रिक्वेंसी के साथ जा रही है उनके कान तक उस फ्रिक्वेंसी तक नहीं जा रही पर्सनल एरर हरेक के ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र में पर्सनल एरर है ठीक उसी भांति हमारे रात के साधन क्षेत्र में भी अंतकरण में भी पर्सनल एरर है घड़ी को जैसे मिलानी पड़ती है ठीक इसी भांति बार बार आके बार बार आके अपने साधन प्रक्रिया को ठीक करवा लेना पड़ता है गुरु से आचार्य से नहीं तो आचार्य स्थानीय किसी से और इस तरह से तुम कर रहे हो कि नहीं हो सावधान तुम ब्रह्मनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ हो गए अभी भी रोज घिसना घिसते घिसते मास्ते मास्ते तब लोटा चमकीला हो सकता है पीतल का लोटा नहीं तो ऑक्साइड हो जाता काला हो जाएगा और इस तरह से करते करते कर सी स्वयं जहूत खुद पर से पदे नहीं मेरे घर में पूजा करने के लिए पंडित जी को बोल दिया कि ढाई धा, सौ दे, दे देंगे तुम पूजा कर देना मैं चला जा रहा हूँ पिकनिक में मैं चला गया वहाँ पर स्वयं जो होती पूजा पार्टी और किसी के माध्यम ऐसी परेशी नहीं हो सकती है जैसे मुझको खाना भूख लगी मैं बोलने से नहीं होगा कि आप खा लो मेरी भूख मिट जाएगी मुझको नेचर स्कॉल लगा मुझे को जाना पड़ेगा और किसी के जाने से नहीं सब समस्या का समाधान होगा नींद मुझे लगी है रोग मुझे है तो दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी ठीक इसी सी बात ये सब मुझे ही करना पड़ेगा इस तरह से अगर कोई करे तो निश्चित रूप में वह इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करके ही रहेगा ओम भद्रम करणे भी श्रोया भद्रम पश्ये माक्षत्रा स्थिर तुष्ट आगु सतनू भी व्यशेम देवहित यदायो ओम शांति शांति, शांति, हरि ओम, तत्सत, ओं तत्सत्मकृष्णापणमस्त